आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के शो में हमारे साथ गीता अग्रवाल जी हैं जो माउंट आबू में रहते हैं और खास होटल हिलॉक को संभालते हैं और काफी समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और काफी समय से ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं तो आप सभी की तरफ से गीता अग्रवाल जी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। गीता जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म शिक्षा और फिर इस बिजनेस में कैसे आना हुआ मेरा जन्म गुजरात में आनंद के पास में एक टाउन में हुआ था मैंने साइंस ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड आई हैव मैरिड ओवर ईयर इन माउंट आबू अने मेरे हजबेंड का जो प्रोफेशन था mm -hmm. वो होटल बिजनेस से था mm -hmm. तो मुझे लगा कि मुझे भी ये ओके okay, कि मेरे को मेरे में एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रिप बहुत अच्छा है अने होटल बिजनेस जो है वो टोटली totally एडमिनिस्ट्रेशन पे है एंड आई लव टू वर्क अरे मुझे बिल्कुल टाइम गंवाना पसंद नहीं है mm -hmm. तो मैं होटल बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ एंड नाइट मेहनत करके उसको फोर स्टार होटल बनाया है बात है। बात बहुत ही अच्छी है। और जैसे कि हम लोग स्कूल पढ़ते हैं दसवीं बारहवीं पढ़ते हैं तो उस समय एक हमारा मन के अंदर थॉट होता है कि मुझे ये बनना है मुझे ऐसा बनना है तो आपके मन में किस तरह का था उस समय? बस मुझे या तो एक पॉलिटिशियन बनना था या एक बिजनेस लेडी बनना था अच्छा पॉलिटिशियन जब आप बनने की सोच रहे थे तो किस व्यक्तित्व को आप सामने रखते थे अपने लीडर्स में से सरदार वल्लभ भाई पटेल क्योंकि मैंने भी जो जिस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है जी जी। उस स्कूल में सरदार वल्लभ भाई ने स्टडी किया हुआ है और अच्छा, अच्छा। एक वो लोखंडी पुरुष माने जाते थे जी जी जी। और उनका डिसीजन बहुत जबरदस्त राइट पड़ता था और जब उनका सुनते थे की उनके वाइफ का डेथ हुआ उस समय वो कोर्ट में एक मैसेज एक कुछ केस लड़ रहे थे तो वो उस समय उनको जब मदर वाइफ का डेथ का मैसेज मिला तब भी भी वो नहीं उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने अपने इमोशंस को व्यक्त किया तो वो सुनकर के मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहती थी नहीं, नहीं, नहीं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और एक बात बताइए उन्होंने काम किया है समाज के लिए तो उसमें से कौन सा एक कार्य आपको बहुत पसंद आया उन्होंने जो एकाक करा है जी जी। जो हिंदुस्तान में जो अलग अलग डिविजन जो हो गया था जो अलग अलग स्टेट्स बांट के चले गए थे जो ब्रिटिशर्स जो है जब हिंदुस्तान से गए वापस और अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग वो करके गए थे विभाजन करके गए थे उसको एक जो किया है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया गीता जी और हम सभी जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं सबको इकट्ठा करने का जो काम है अकेले बलबूते वो काम किया इसी तरह से मैं प्रभावित तो हूँ गांधी जी से जी जी। कि जिन्होंने लड़ाई जो की थी वो नॉन वायलेंट थी और उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी उनका जो बुलंद था वॉइस और ब्रिटिश के सामने उन्होंने कोई ऊंची आवाज में कोई गलत तरीके से लड़ाई नहीं लड़ कर के और जो जीत हासिल की थी वो वाकई में रिमार्केबल है मेमोरेबल है सही बात और गीता जी जब आप माउंट आबू तो यहाँ आप क्या सोच के आए थे किस तरह की सोच आपकी थी नहीं जब माउंट आबू में मेरा मैरिज हुआ तब मैं बहुत थोड़ी परेशान थी क्यूँकी आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड बाई बॉम्बे बाय दहली कैलकाटा And when I thought I thought have to to stay on one hill in huh. a whole life, so is it It not possible possible for me? It wasn't possible at all. But weather used एंड वेन आई थॉट आई है तब मुझे बहुत अच्छा लगा के ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड में world में फेमस है जिसके एट थाउजेंड सेंटर्स है और बिकॉज ऑफ ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू is there on दर map, India's map. तो मुझे बहुत खुशी होती है और ये ब्रह्माकुरु मेरी इंस्टीट्यूशन की जहाँ गार्लिक भी नहीं खाया जाता है जहाँ लोगों की जो ड्रिंक है खराब आदतें हैं वो काफ़ी इजीली छूट जाती है और लोग उनका पीस के साथ में जीते हैं खुशियों के साथ में जीते हैं अच्छे कर्मिक अकाउंट करते हैं तो इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और यहाँ पर आपको सेट होने में कितना समय लगा टू टू थ्री इयर्स लगा है, इससे ज्यादा नहीं, दो से तीन साल लगा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि एक परिवार को चलाने के लिए एक महिला का क्या रोल हो सकता है एक महिला वो सौ शिक्षक के बराबर होती है एक महिला हंड्रेड टीचर्स गुरु के बराबर होती है टीचर्स क्या बात हाँ, तो इसका रीजन ये है की महिलाओं को कई क्षेत्रों में मुकरना है उसको बच्चे को बचपन ऐसी लेके बड़े तक कई तरह के संस्कार देने होते हैं सबसे पहले तो बच्चे को पॉजिटिव बनाना है बच्चे को बहुत अच्छे कर्म करते हुए बताना है बच्चे को बहुत स्टूडियस बनाना है बहुत पढ़ाना है बच्चे को हर वक्त बिजी रखना है बच्चे को न्यूट्रिश फूड देना है वो सबसे पहली जिम्मेदारी है जिससे देश को एक अच्छा नागरिक मिल सके दूसरी बात है अपने हस्बैंड को अपना हसबेंड जो मान लो क्योंकि हर व्यक्ति में प्लस और माइनस दोनों होता है जो खुद के हस्बैंड में कुछ वो माइनस देखती है तो उसे लगता है तो उसको किस तरह से धीरे धीरे उसको ठीक करना है या किस तरह से मोटिवेट करना है किस तरह से उसके व्यक्तित्व को एनकरेज करना है अपने फैमिली मेंबर्स जो है मदर इन लॉ फादर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ इन सब इन सबको अपना बनाना है वो इम्पोर्टेंट है फिर उसके बाद में अपने हसबेंड के व्यवसाय में जुड़ना या मतलब कि पैसे कमा करके भी फैमिली के हेल, लिए हेल्पफुल रहना और एक समाज का बहुत अच्छा नागरिक बनना देश का बहुत अच्छा एक नागरिक बनना पॉलिटिक्स में भी जो गलत बातें हो रही है करप्शन हो रहा है तो किस तरह से मीडिया से भी जुड़ना चाहिए वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए एक महिला के कई रोल है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि एक महिला का कितना बड़ा रोल है एक परिवार को संभालने का और साथ ही साथ समाज के साथ उसका कैसे नाता है वो भी आप अपने शब्दों में बताएं और एक बहुत अच्छी बात बताएं कि होल एंड सोल जो मेन सेंटर पॉइंट ऑफ द फैमिली वो महिला है वो एक्चुअली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना महिला भी को भी इतना ही पुरुष की जरूरत है पुरुष को भी महिला की जरूरत है वो इस तरह से है की दोनों के काम डिस्ट्रीब्यूशन में है लेकिन महिला का थोड़ा सा ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर महिला महिला महिला पॉजिटिव नहीं नहीं नहीं है, अगर महिला नहीं है, है, अगर अगर का थॉट प्रोसेस सही नहीं है, तो घर में एक कलेश भी रह सकता है और वो चाहे तो उस घर को वो हेवन भी बना सकती है बच्चों के थ्रू हसबेंड के थ्रू और फैमिली के अदर में थ्रू बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की एक कर्फ... महिला को जो है अपने परिवार के साथ जुड़ना सकारात्मक रूप से होना चाहिए अगर नकारात्मक रूप से जुड़ जाती है तो वो अपने फैमिली को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है ये आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे कि हम लोग अपने जीवन में कई बार आगे बढ़ते जाते हैं और लेकिन उसमें अप्स एंड डाउंस आते हैं कभी बहुत हम लोग खुश होते हैं कभी एकदम बहुत दुखी भी हो जाते हैं तो आपके जीवन में संघर्ष का मैं तो एक बात बहुत कहूंगी कि वॉट एवर वी डिजर्व गेट इट है ना दूसरा मेरी एक मदर कहती थी राम रखे ऐसे रहना चाहिए जिस सिचुएशन में हमें हम हैं उस सिचुएशन से अनुकूल होकर के खुश होकर के हमें रहना है संघर्ष का टाइम तो हर वक्त या आता है सुख और दुख दोनों ही लाइफ के एक दूसरे के पहलू है और जो अगर हमें दुख का एहसास नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सुख क्या है हमें मालूम ही नहीं चलेगा जी जी। तो अने वो सुख से तुम उप जाएंगे वो सुख से तुम परेशान हो जाओगे वो सुख सुख ही नहीं लगेगा इसलिए दुख सुख से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर दुख नहीं है, सिर्फ सुखी सुख है तो तुम्हारी लाइफ में डिप्रेशन भी आएगा अगर संघर्ष नहीं करते हैं तो अच्छे फल की भी कामना हम नहीं कर पाएंगे हमें अगर सक्सेसफुल रहना है तो उसके लिए हर वक्त पॉजिटिव रहकर के समाज को ध्यान रख कर के देश को ध्यान रख कर के पड़ोसी के भी सुख को ध्यान रख कर के सामने वाले को कुछ दे कर के करते हुए हमें लाइफ में आगे जाना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया गीता जी मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि दुख है तो सुख का अनुभव है अगर सिर्फ सुख सुख है तो फिर वो कहीं कही ना कही जा कहीं जाके कॉमन हो जाएगा और वहाँ पर हो सकता है कि कुछ पता ही नहीं, नहीं रहेगा हमें कि सुख भी कोई भी चीज़ होती है कोई चीज़ है।, है ये इसका एहसास हमारा कम हो जाएगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक सीखने जैसी है समझने जैसी ये बात है और हम लोग जैसे कि दुख आते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख फील करते हैं अगर ये बात याद रखे तो शायद दुख कम कम कम हो <laughs> हो हो जाएगा, जाएगा, जाएगा। बहुत और उसके बाद हम जो है सुख के लिए जैसा मेहनत करना चाहिए वो मेहनत भी कर पाएंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके गीता अग्रवाल जी और चलिए अभी नहीं तो एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत। उसके बाद फिर से हम बात करेंगे आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो सुनते रहो नमस्कराते रहो जूता है जापानी ये पदलूम इंग्लिस्तानी सर पे लाल तो फिरूती फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पदलूम इंग्लिस्तानी सर पे लाल तो पीरूती फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी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 पढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सरपे लाल तो फिरूती फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलून इंग्लिश्तानी सरपे लाल तो फिरूती फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी किनारे पूछेरा वतन की पूछेरा वतन की चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी सर पे लाल टोपी तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान मेरा जूता है जापानी ये बतलून सर पे लाल टोपी तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान मेरा जूता है जापानी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुब नाइन टी सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं गीता अग्रवाल जी से माउंट आबू से वो बता रहे हैं और हमारे बीच वो अपने जीवन की कुछ अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कुछ गम की कुछ खुशी की बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी की तरफ से उनसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कॉलेज के दिनों में जैसे हम लोग बोलते हैं कि कॉलेज लाइफ इज बेस्ट लाइफ तो अपने कॉलेज की या स्कूल लाइफ की कुछ एक घटना सुनाइए आ, मैं वैसे शुरू से बहुत भावुक नेचर की रही हुई हूँ मुझे हमेशा लगा है कि मेरा मेरा गम मेरा गम है लेकिन उससे भी ज्यादा सामने वाले का गम है क्या तो मुझे ऐसा हुआ था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो उस वक्त एक जो हमारा एक आ, फ्रेंड था एक लड़का ही था स्टूडेंट क्योंकि मैं एजुकेशन में पढ़ी हुई हूँ तो वो लड़के का करीब दो साल से फेल होता था क्योंकि वो पढ़ने में होशियार नहीं था और कई बातों में होशियार था तो मुझे बहुत दुख होता था क्योंकि एक naturally और खुद के खुद के के भगवान मेरी परसेंटेज मुझे कम देना पर उसके दे देना हालांकि न मैं उससे जानती थी न वो मुझे जानता था और एक वो भी एक गाँव का एक बहुत खेडूत का विलेज विलेजर का बच्चा था वो पर लेकिन मैं भगवान की दुआएं करती थी और वाक में भगवान ने मेरी सुनी जिस वर्ष मैंने ऐसी प्रार्थना की मुझे बाद में मालूम चला कि उस व्यक्ति वो स्टूडेंट पास, पास भी पास हो गए हैं है। अच्छे परसेंटेज से भी आया हुआ है और मेरे वाकई में परसेंटेज जो आते थे हमेशा उससे कम हुए थे मैं आपको ये सच घटना बता रही हूँ मेरी लाइफ की मैंने कई घटनाएं देखी है और मैंने भगवान से जो जो मांगा है जनरली हमेशा दिया है मैं स्कूल में जब पढ़ती थी तो स्कूल में मेरे को मैथ्स बहुत मैथ्स से मेरे को बहुत लगाव था अच्छा तो मैथ्स में मैं मैं मतलब दो तो जवाब देती थी तो एक बार मतलब मेरे लिए रोल आउट किया गया और टीचर ने डिक्लेयर किया कि आप मैथ्स में जवाब नहीं देंगे अच्छा जब अच्छा पूरे क्लास में पूछा जाएगा और किसी को नहीं आएगा तभी आप बोलो सकते हो नहीं तो दूसरे बच्चों को चांस नहीं मिलता है तो मैं हमेशा वेट करती थी कि कब मेरा चांस आएगा तो ये भी घटना हुई है तो इस तरह से कई कई बातें होती थी एक हंसने के लिए बात बताती हूँ को एजुकेशन पढ़ाई किया है तो एक बार मैं कहीं मेरे घर के रिलेटिव की शादी होने के कारण कॉलेज खुलने के बाद में मैं लेट आई लेट कॉलेज ज्वाइन किया तो एक तरफ गर्ल्स बैठती थी एक तरफ बॉयज बैठते थे तो मैं इतनी ज्यादा मतलब की कंफ्यूज हो गई कि मैं जाकर के बॉय के साथ बैठ गई <laughs> तो पूरा क्लास इतना ज्यादा हंसा तो मुझे थोड़ा फील भी हुआ बाद में अभी मुझे हंसी आती है कि अच्छा है मेरे कारण लोगों लोग को हंसने को, को मिला, तो मिला कितना अच्छा एक चांस एक मोमेंट निकला तो इस तरह से कई घटनाएं होती है पर हमेशा ये ट्राई किया कि स्कूल में एक अच्छा माहौल बना रहे माहौल बनाए मैं रेस में मतलब स्पोर्ट्स में भी काफी ठीक थी तो डिबेट में भी मैं काफी अच्छी थी जब डिबेट में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई थी और मैं सिंगिंग में भी ठीक थी तो डिस्ट्रिक्ट में सिंगिंग में हमारा ग्रुप जब फर्स्ट आया था तो वो मुझे आज भी याद करते हुए वो <laughs> वो दिन मोमेंट्स मैं भूल नहीं पाती हूँ अच्छा किस तरह का वो इवेंट था थोड़ा बताइए इवेंट ये था कि जो हम जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते थे <laughs> वो स्कूल में से हमको जैसे की डिबेट बोला गया था की भाई मधर का दूध अच्छा है या बॉटल का दूध अच्छा है <laughs> तो उस पर मतलब मुझे साबित करने के लिए टेबल को भी पछाड़ना पड़ा माइक को भी तोड़ना पड़ा लेकिन मैंने प्रूव करके रहा कि मतलब कि मदर का ही दूध अच्छा है तो उस समय कई जो लेडीज हैं वो जॉब कर करती थी उनका भी फोन आया था मेरे पास में कि आपने इतना अच्छा बोला है कि हमारी आंखें खुल गई है कि किसी भी तरह से मदर बच्चा जब तक फीड करता है मधर का दूध पीता है तब तक जॉब को छोड़ देना चाहिए या छुट्टी लेनी चाहिए और इसी तरह से जब किसी ने मुझे कहा था एक सॉन्ग गाकर सुनाइए तो वो डिस्ट्रिक्ट में गाना गाना था तो मैंने कहा तो सॉन्ग्स तो बहुत होते हैं लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी अचानक मेरी मदर की डेथ हो गई थी और मेरा भाई जो था वो टू एंड हाफ ईयर्स ओल्ड था तो मैं उस समय गाना गाया करती थी तो वो गाने भी बहुत याद आते हैं बहुत ही अच्छा मैसेज जो है आपने बताया कि मदर को हमेशा अपना दूध जो है अपने बच्चे को पिलाना चाहिए डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि सबसे पहला जो दूध है वो माँ का दूध वही सबसे बड़ा आहार बच्चे के लिए है तो माँ का दूध ही पिलाना चाहिए कई लोग बॉटल के दूध भी अभी पिलाते हैं लेकिन वो सेकेंडरी रख सकते हैं जब कोई प्रॉब्लम हो कुछ ऐसी दिक्कत हो तो उस पर जा सकते हैं लेकिन प्रेफरेंस जो है माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना चाहिए वही सर्वोत्तम आहार है जैसे गीता जी आप बता रहे थे आपको गाने का बहुत शौक है और सबसे प्यारा गीत आपका कौन सा है और क्यों है ये मेरे को सबसे प्यारा जो सॉन्ग है वो है अपने जीवन की उलझन में कैसे सुलझाऊ क्योंकि हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है जीवन, जीवन एक संग्राम है तो जब ये गाना गाएंगे आपको तो ऑटोमेटिक एक शक्ति आती है वो उलझन जो है वो सुलझाने के लिए ऑटोमेटिक सॉल्यूशन मिलता है इसलिए मुझे ये गाना बहुत पसंद है एक लाइन गुनगुनाई अपने जीवन की उजन को कैसे मैं सुले जाऊँ बीच भवर में नाव है कैसे पार लगाऊ अपने जीवन की जी आप गाते भी अच्छा है और गीत का जो सारांश सा आपने बताया अर्थ जो बताया है वो बड़ा ही अच्छा है कि हम सभी अपने जीवन के उलझन में उलझे रहते हैं लेकिन जैसे ही हम इन चीज़ों को समझने लगते हैं तो इस उलझन से दूर भी होने लगते हैं बहुत ही अच्छा आप मैसेज बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा गीत आपने हमारे बीच रखा आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल जब आदमी अपने सारे जो ख्वाहिशें हैं जैसे कि बिजनेस सेटअप करना है या नौकरी अच्छी चाहिए या घर चाहिए मकान चाहिए सब कुछ पूरा कर लेता है तो फिर व्यक्ति जो है समाज से जुड़ना चाहता है तो आपका समाज से किस तरह से जुड़ना हुआ है और समाज के लिए अब तक आपने क्या किया है और आने वाले समय में समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी की जब मैंने मैं, मतलब की कॉलेज कम्प्लीट किया उसके बाद में मुझे लगता था कि हम जो जहाँ है उससे हमें आगे बढ़ते रहना ही एक जीवन का Uh, संदेश है एक एक जीवन का एक मोटो है। तो सबसे पहले मैंने मेरी फैमिली जो थी, थी। बिजनेस में में well, परंतु तो मुझे था कि ये एक टाउन से सिटी में सिफ्ट होना चाहिए। आई एम दीस्टर आई मैं हमेशा मेरे एट ब्रदर्स को कहती थी कि हमें अहमदाबाद बॉम्बे या आनंद कहीं पे भी शिफ्ट होना चाहिए पिटला सच अः टाउन वहाँ पे तीन चार मिल्स भी हैं तीन चार थिएटर्स भी हैं, शुगर मिल भी है क्योंकि तो आप समझ सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पढ़ते थे तो नेचुरली टाउन अच्छा होगा ही लेकिन अगर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक कुछ हम कर पाते हैं तो मुझे वो समझाने में बहुत प्रॉब्लम हुई अच्छा। लेकिन जब ब्रदर्स ने मेरा माना और जब शिफ्टिंग हुआ दो या तीन साल में जब उन्होंने अपना बिजनेस एस्टाब्लिश किया आगे बढ़ी सिटी में अब अब उन्होंने वहाँ जाके बहुत अच्छा मनी कमाया बहुत अच्छा पुअर चिल्ड्रंस को हेल्प भी किया और वहाँ रहने के बाद मतलब एक सिटी में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने का जो बिजनेस था उसमें उन्होंने ब्रांड बनाया तो उसकी मुझे बहुत खुशी है जब मुझे वो कहते हैं कि अगर मैं उनके पीछे नहीं पड़ती तो नहीं हो पाता तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया है जब मैंने मेरे हस्बेंड के बिजनेस के साथ में जब मैं जुड़ी तब मैंने कहा था कि जो होटल है वो ठीक है लेकिन होटल एक स्टार होनी चाहिए तो जब मैं, हमने ट्राई किया था के लिए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं आपका इतना अच्छा मतलब किया तो उसकी भी बड़ी खुशी रही फिर उसके बाद में लगा की नहीं एक लैंड बिजनेस करना बहुत जरूरी है क्योंकि लैंड बिजनेस करने से हमें बहुत कुछ सीखने को जानने को समाज से जुड़ने को सब मिलता है तो वो भी हमने किया वो सब होने के बाद एस्टेब्लिस करने के बाद मुझे अचानक एक दिन मैं रात को उठकर के रोती हूँ और मुझे लगता है कि जब हमने जो एजुकेशन प्राप्त की है वो एजुकेशन प्राप्त करने का हमने जो पैसा कमाया है वो पैसा कमाने का हम जिस टाइम में रहते हैं उस टाइम में रहने का हम जो खाते हैं वो खाने का हर व्यक्ति को आ, चांस मिलना चाहिए तो मैंने की जो बच्चे गाँव में पैदा हुए हैं उनको सिर्फ एजुकेशन अच्छे एजुकेशन से वंचित रहते हैं क्योंकि एजुकेशन ही दुनिया में की को हमने किया। और उसमें हम लोग उनको बुक्स है यूनिफॉर्म है और इस तरह से हमने प्रोवाइड करते हैं फिर मैंने स्कूलों के लिए ये भी कहा कि वो स्कूल में जो टीचर्स है वो क्या पढ़ाते हैं वो हम जानना चाहते हैं क्योंकि क्या होता है जनरली बच्चों को पता नहीं होता है वो घर से निकलते आकर के क्लासरूम में बैठ गए शिक्षक भी इतने परवाह नहीं, तो नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कहते हैं की जो शिक्षक को सिंसियरली एक सिंसेरली काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं बच्चे आते हैं बैठते हैं बोर्ड पे देखते हैं और फिर घर चले जाते हैं उनका माइंड एजुकेशन में कैसे फोकस रहे कैसे मैनर्स को सीखे कैसे, एट, कैसे वो एटीट्यूड्स को सीखे कैसे वो ऑनेस्ट बने कैसे वो पेट्रेटिक बने वो बहुत ज़रूरी है पर वो नहीं होता है तो मुझे बहुत दुख होता है मैंने कोशिश भी करी लेकिन उन्होंने स्कूल वालों ने कहा कि नहीं वो तो हमारे जो वो बाहर से इंस्ट्रक्टर आते हैं उन्हीं को ही राइट से हैं तो मैं कुछ नहीं बोली मैंने आबुरुड़ के पास में मानपुर के पास में एक स्कूल है उसको जो आदिवासी की स्कूल है उसको भी अडॉप्ट किया वहाँ मैं ग्रुप को लेके जाती हूँ और वहाँ पे बच्चों को ये पता ही नहीं था कि टूथ कोई होता है कि मॉर्निंग में उसको उनको ब्रश करना होता है दांत क्लीन करने होते हैं तो वो हमने बताया नहाना रोज आवश्यक है जरूरी है वो हमने बताया तो वो सब हम प्रोवाइड करते रहते हैं एक महीने में एक बार हम उस स्कूल की विजिट लेते हैं उनको जो गवर्नमेंट फूड देती है वो फूड इनफ नहीं होता है वो भी हम देने वालों को बताते रहते हैं यहाँ की ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर आ, जो विनय लक्ष्मी थी वो वहाँ पे दूध और कुछ ग्रेन प्रोवाइड करती थी तो वो जान के मैं बहुत खुशी हुई थी और वो काम चलता रहता है और इससे भी ज़्यादा मैं एक और काम करती हूँ कि क्या होता है कि गवर्नमेंट के कारण बच्चे टेंथ इलेवेंथ तक तो पढ़ जाते हैं पर जब ट्वेल्थ के बाद में उनको आगे जाना होता है एक प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त करना होता है तो बच्चे में टैलेंट तो है उसको मालूम है कि मुझे होटल मैनेजमेंट कोर्स करना है कि मुझे टीचर बनना है कि मुझे इंजीनियर बनना है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं मेरी नॉलेज में जो आता है उनको मैं तीन साल चार साल के लिए फ़ीस देती हूँ और उनकी स्टडी कम्प्लीट कराती हूँ इस तरह से मैं जॉइन Uh, मतलब कि बच्चों के साथ में भी जुड़ी हुई हूँ जैसे हमारे होटल में स्टाफ है तो स्टाफ की जो उनके घरों में टॉयलेट्स नहीं थे तो वो जो लेडीज़ बाहर जाती थी, तो मुझे उसका बहुत दुख होता था तो मैंने अरे वो जैसे बाहर बैठ के नहाती थी तो वो भी अच्छा नहीं लगता था तो वो स्टाफ के मैंने टॉयलेट्स वॉशरूम बनवाए हैं इस तरह से मैं जुड़ती हूँ और मैंने मेरे हसबेंड को बोला की मुझे कुछ ज्वेलरी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी एज एक खत्म हो गई ये टाइम निकल गया है मुझे वो कुछ जल रही नहीं चाहिए पर मुझे कुछ पैसा चाहिए कि जो मेरी मुझसे जुड़े या जिसकी जो डिजायर है उसकी मैं कुछ इच्छाएं पूरी कर पाऊँ तो मुझे एक शांति मिलेगी मुझे एक सुकुन मिलेगा वो इस तरह से मैं समाज सेवा से जुड़ी हुई गी। हूँ गीता जी बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर और कहीं ना कहीं आप समाज से जो है किसी भी तरह से जहाँ नीड है लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर आप जुड़ना चाहते हैं और वहाँ पर वो खुशियाँ आप देना चाहते हैं जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना या फिर उनको साफ़ सुथरा रहना सिखाना ये आप चाहते हैं बहुत ही अच्छा लगा आपकी मंशा सुनकर और मैं चाहूँगा कि हमारे इस रेडियो के माध्यम से आज जो बातें आपने की हैं उन सभी बातों को जो बातें आप सभी लिसनर्स को अच्छा लग रहा है शायद उन चीज़ों को आप करें और दूसरों को भी बताएँ यही मैं कहना चाहता हूँ और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज मेरा ये कहना है लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है बहुत सिंपल है हमारा नॉलेज हमारा पैसा हमारा टाइम और हमारा टैलेंट हर वक्त हमें दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए जिसकी जो इच्छा है डिजायर है उसको पूर्ण करने में हमको बहुत अच्छा लगना चाहिए हम कहा किसी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो देखना है अगर हमारे पड़ोस में किसी एक लड़की को किसी एक लेडी को दुख हो रहा है कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हाँ किस वे में किस तरह से कितने अमाउंट में हम उसको हेल्पफुल रहते हैं वो हमें हर वक्त सोचना चाहिए मैं ये कहूंगी बाकी देश में हम कहा हमारा कितना रोल है वो बहुत हमें बार बार बैठ के सोचना चाहिए दूसरा मैं ये कहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी ने हमें सिखाया है कि जो सोल है वो इमोटल है आत्मा अमर है हमें वापस इस दुनिया में आना है हमें पैसे लेकर ऊपर नहीं जाना है हमें ज्वेलसी लेकर ऊपर नहीं जाना है हमें जाना है अच्छा एक कार्मिक अकाउंट बना करके तो हमारा कार्मिक अकाउंट कैसा बनता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वही कार्मिक अकाउंट के ऊपर हमारा बर्थ निश्चित है उसी पे हमारी सुख सुविधा निश्चित है हम सोचते हैं कि उसके पास में इतना ज्यादा पैसा है कैसे हमारे पास आ जाए वो मत तो सोचिए उसमें कौन सा प्लस पॉइंट है उसकी पॉजिटिविटी क्या है उसकी स्किल क्या है हम कैसे उससे ले वो इतना इम्पोर्टेंट है और उसके द्वारा हमें समाज में हर पल हर मोमेंट हमें उनको दूसरों को हमारी सहायता होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए थैंक यू सो मच जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है और मैं कहूँगा कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो माधुपन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो कही दूर जब ढल जाए सादन चुराए चुप कैसे आए मेरे पयालों के आंगन में कोई सप के दीप जलाए दीप जलाए कहीं दूर जब दिन भर जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए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 बेरी अपना मन अपना ही होते सहे दर्द पर आए दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन घर जाए सांझ की दुल्हन बदन चोराए चुपके से आए मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सपन दिल जाने मेरे सारे भेद ये कहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुन रे ये मेरे सपने यही तो हैं अपने